झिघांसी अय यदाप्य साधु ले गतिहा दयालु शरण व्रजेम मनोजब मृतुतुल्यगम जितेन्द्रियं जिते बुद्धिवता वरिष्ठ वातामज वनरयूथ मोख्यम श्रीरामदूत प्रपदे वंदेहम श्रीगुरश्रीयुत्पकमल श्रीगुर श्री वैष्णवांस श्रीूपग्र सह गणरघुनाथन्व तीवैत सवधूत परजनसहत श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराध गण लिताशाखाता श्री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 जय जय श्री सीताम जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम लोकाभि राम की महत कृपा करुणा से हम सभी भक्त प्रवरों श्रोता प्रवरों एवं वैष्णव प्रवरों को सीता राम की इस दिव्य पावन गंगा में अवग्रहन का स्नान का अपने आप को शुद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज कथा का अष्टम दिवस है कथा के कब सात दिवस निकल गए मालूम नहीं चला और इस यह हमारी प्रथम रामायण की कथा है जीवन की इससे पहले रामायण थोड़ी थोड़ा अंश तो जरूर पढ़ा था परंतु राम सागर कैसे बने इस को देखने का सौभाग्य प्रथम बार इस रामायण कथा की जब तैयारी चालू करी थी तो तब प्राप्त हुआ इससे पहले तक नहीं मालूम था कि ये रामायण क्या है और अपने अंदर कितने बहुमूल्य रत्नों को छुपा के बैठी हुई है महाराज रामायण पढ़ने के बाद जैसे कुछ ज्ञान होने के बाद इंद्रियां खुलती हैं आंखें खुलती हैं आ जब कोई चीज का पता लगता है तो हम बोलते हैं कि आंखें खुल गई ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम के कई गुणों के बारे में मुझे खुद प्रथम बार मालूम चला मैं कृष्ण भक्त हूँ इस बात पर गर्व भी है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ और जब रामायण की कथा की तैयारी कर रहा था तब एक बात बड़ी प्यारी पता लगी कि सूरदास जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे उन्होंने सूर गीतावली में महाराज लिखकर राम जी की स्तुतियां करी हैं। एक राम जी के लिए अलग से स्वच्छंद ग्रंथ लिखा है ठीक उसी प्रकार तुलसीदास ने भी एक ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए स्वच्छंद लिखा है यह हमें पहले नहीं पता था ना हमने इतना अवलोकन करा था क्योंकि कृष्ण के इतने सारे अः वहां हमारे व्रज में व्रजाचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत वाणिया अपनी बोली हैं और लिखी हैं, बहुत शास्त्र हैं, तो अगर उन शास्त्रों का हमने जीवन भर इतना अवलोकन करा कि सूरदास के सूरदास के बारे में कहा जाता है दो लाख पद लिखे हैं उन्होंने अपने जीवन के अंदर दो लाख पद लिखे हैं तो उन पदों का हमें ज्यादा अवलोकन करने का समय प्राप्त हुआ नहीं तो हमने कभी इतना अंदर नहीं गए कि भाई राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला अपने राधा कृष्ण से परंतु जैसे आप आज ही मैं पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते बड़ा बढ़िया एकदम दिमाग में आया इसका नाम रामायण क्यों पढ़ा हुआ है इसका नाम कुछ भी हो सकता था इसका नाम रामायण ही क्यों पढ़ा हुआ है तो रामाय अन्यम इति रामायण महाराज यह, यह है सीता जी का घर है यह रामायण क्या है बोले सीता जी का घर है इस वजह से इसका नाम रामायण पड़ा है रामाय तो संधि विच्छेद जब करते हो तो रामाय धन हयन तुम्हारा अयन जो होता है उसे आ, अले है नीले है आ, यह अले है यह घर है और प्रथम दिन बताया भी था कि सीता राम जी नहीं है कथा कुश और लव से सुनी है तब यह वाली चर्चा हुई थी कि कुश और लव से अगर यह चर्चा सुनी है इस राम कथा को सुना है तो यह राम कथा उन्होंने सुनी क्यों हुँ? तो वह सुन सुनी इस वजह से थी क्योंकि कृत क्र, कृतस्यम रामायण काव्यम सीताया चरितम महत बोले कि इस कथा के अंदर सिर्फ सीता का चरित्र है भगवान राम के बारे में बातें जरूर हैं भगवान की सब कई सारी लीलाओं की भी बात करी गई है परतु मुख्य जोर जो इसके अंदर दिया गया है मुख्य विषय जो है मुख्य जीवन की बात जिसकी करी गई है बोले रामायण के अंदर सीता जी की बात करी गई है देखो जब पैंसठ हजार वर्ष के दशरथ हुए थे तब उनको राम प्राप्त हुए जब पैंसठ हजार वर्ष के दशरथ हुए हैं यज्ञ करने के बाद तब जाके उनको चारों कुमार प्राप्त हुए थे पैसठ हजार अरे भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ी है भगवान इतनी जल्दी मिल जाते तो बात क्या थी और उन भगवान का रूप का रूप वर्णन हम सब ने सुनाई है हा? कैसे रूप वान थे कि महाराज खरदूषण भी जब प्रथम बार अः उन राम को मारने के लिए गए हैं कि तूने हमारी बहन की कान और नाक काट दिए है तो देखने के बाद उन्होंने बोला क्या जद्यपि भगनी कीन है की बदलायक नहीं पुरुष अनुपा हाँ बोले चाहे इन्होंने मेरे आ, हमारी बहन क्या कुछ उल्टा सीधा जरूर कर दिया हो परंतु यह है, मारने योग्य नहीं है हाँ बदलायक नहीं बोले ये वध करने लायक मारने लायक नहीं है यह हाँ पुरुष अनुपा बोले यह तो इतना सुंदर है यानी और यो कह रहे हैं कि गलती जहां तक है हमारी बहन ने ही करी होगी हाँ ये तो इतना सौम्य रूप लावण्य है इनका कि यह कभी गलती नहीं कर सकते हैं और यही बात यही बात महाराज सीता जी के बारे में भी है कि सीता जी महाराज ये देखो ये समझने की बात है कल देवियों के ऊपर बात चली है हाँ और यहाँ की मुख्य देवी कौन है रामायण की वो है सीता देवी और उन सीता देवी के बारे में साक्षात प्रमाण है कि सीता जी का जब विवाह हो गया तो बहू को कौशल्या जी ने कभी जमीन पे पैर भी नहीं रखने दिए थे कभी भी बहू को बहू को वो अपने पुत्री की तरह से मानती थी और साफ तौर पे लिखा है पलंग पीठ तजी गोद हिठोरा सी ना दीनी पग अवनी कठोरा बोले सोचती थी यह पैर रखेगी यह तो इतनी कोमल है कि धरती कठोर है इसके लिए तो पलंग से अगर उन्हें खाना खाने जाना होता तो गोदी कौशल्या कौशल्या माता कौशल्या गोदी में उठाती थी और गोदी में उठाने के बाद रसोई में लेके जाती थी अच्छा तुम यहां खाना खा लो उसके बाद अगर उन्हें कहीं बगीचे में जाना होता कौशल्या उन्हें गोद में उठाती थी और गोद में उठाकर के उन्हें बगीचे में लेके जाती थी और अगर उन्हें अपने सीता जी को कक्ष में जाना होता था तो महाराज कौशल्या स्वयं उन सीता को अपनी गोद में उठा कर उनके कक्ष में लेके जाती थी जब तक जब तक सीता वहां रही हैं दशरथपुरी में उस में उस अवध तब तक उन्होंने धरती पर स्पर्श भी नहीं करा अपने पैरों को क्योंकि कौशल्या उनके वहां पर रहती थी और यह दिखाते है, ये, ये, ये सनातन धर्म यहां पे और यह, यह भी दिखाता है कि सीता कितनी कोमल थी कि स्वयं उनकी सास उन को ना कठोर वचन बोलती थी ना किसी प्रकार की कठोरता देने का प्रयत्न करती थी और मेरे ख्याल से बारह साल शादी के बाद बारह साल तक बारह साल तक सीता जी अयोध्या में रही हैं और बारह साल तक महाराज उन्होंने एक कदम पैर अपना पैर इस जमीन पर नहीं रखा बारह साल तक गोदी में उठा के कौशल्या उन्हें इधर से उधर लेके जाती थी अब ये सब चीजें आती कहां से है जब हमारे जीवन में ऐसे काम जाता है देखो काम जो है जिसका जिसमें शब्द का का मतलब कच्चा अगर हम अचित वस्तु अचित वस्तुएं असत वस्तुओं के अंदर अपने को लगाते हैं जैसे संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर अपने मन को लगाते हैं अपने चित्त को लगाते हैं तो हमारा चित्त जो है वह कच्चा का कच्चा रहता है वह हमारा चित्त कच्चा का कच्चा रहता है तो कम आमम यस्म, यस्मिन सह काम बोले अगर हम इसी काम को अपनी कामनाओं को भगवान श्री कृष्ण की या भगवत प्राप्ति की या भगवान श्री सीताराम के चरणों में उनकी सेवा की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो यह है काम जो है यह प्रेम में बदल जाता है पर यह आता कैसे है हु? अब आएगा कैसे अब जीवन के अंदर तो हजारों टेंशन है महाराज जीवन के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन है भगवान के नाम पे अटेंशन नहीं होता है जीवन के अंदर इतनी टेंशन है कि महाराज भगवान के नाम पे कभी भी अटेंशन है ही नहीं कितना भी कह लो कितना भी कर लो मैं रोज प्रतिदिन देखता था हाँ रोज यहां पर कहके जाता कथा से पहले कथा के बाद कीर्तन होना चाहिए मैं हूं तो चलो थोड़ा बहुत है क्यों तो है क्यों ना तो घर पंचायत की बातें चालू रहती थी पर आज अच्छा लगा आज अच्छा लगा कि आज चलो ढोलक भी सुनाई दी आज भगवान के भजन भी हुए ये ये कीर्तन है हा भाई सही फ्री समय में हमें जहर खाने की आदत पड़ गई है कि इधर उधर की बात करो तुलसीदास स्वयं इस बात को कहते हैं आप ध्यान रख लेना इस बात को हा? किसी की परनिंदा क्या होती है बोले वो अवतारी हैं तुलसीदास ये कहते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं हम यानी कौन सबसे अच्छा काम करते हैं बोले भगवान तो भगवान का एक अवतार होता है हाँ भगवान का अवतार होता है मनुष्यों का जन्म होता है परंतु तुलसीदास कहते हैं और बाकी क्या अलग अलग शास्त्रों के अंदर भी इस बात को लिखा है कि जब आ, जब कोई मनुष्य किसी की निंदा करता है या किसी के बारे में बैठ के इधर उधर की बातें करना चालू करता है हा? और किसी के दोषों के बारे में एक दूसरे को बताता है हु? उस समय पर उस व्यक्ति के जीवन का क्या होता है और उसे अगला जीवन किस प्रकार का मिलता है बोले उसे जीवन नहीं मिलता है उसे जन्म नहीं मिलता है तुलसीदास कहते हैं चमकादड़ अवतारी हैं। बोले उसे उसका अवतार होता है चमकादड़ के रूप में क्यों होता है चमकादड़ के रूप में चमकादड़ उल्टी लटकी होती है चमकादड़ उल्टी लटकती है उसके महाराज सौच करने का कोई स्थान नहीं है मुंह से ही वो मल का त्याग करती है आ, जिस मुंह से खाती है एक इस समस्त संसार के अंदर एक मात्र प्राणी ऐसा है जिसके मुंह से जो खाता भी है और मल का त्याग भी अपने मुंह से करता है आ, बोले तुलसीदास कहते हैं बोले अगले जन्म में वह है अवतार उसे मिलता है किसका है? बोले चमकदड़ का बोले तूने बहुत बुरा बुरा कहे तेरा मुंह जो है बुरा ही रहेगा हाँ? अब हम तो भैया सुबह उठ के खूब अच्छा खास सो दंत मंजन मार ले कोलगेट वोलगेट कर ले हुए हाँ? वो तो कोलगेट भी ना कर सके और देखो हमारे कोई ऐसा रहा हो जिसमें इतनी निंदा करियो और बन गए और दस्त लग जाए भाई यानी कि मुंह से इतनी बुरा उसे अवतार मिलता है इस चीज का तो पर निंदा किसी की भी मत करो और अगर आप करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ अगले जन्म आपको किसका मिलेगा बस इसी वजह से वैष्णवों के अंदर प्रथम धर्म है हा सबको अपने गुरु पूर्वक हाँ आदर पूर्वक पूजो किसी की कोई पर निंदा मत करो ठीक है कोई बुरा कर अपने लिए कर रहा है हमारे जीवन में क्या है ठीक है अगर हमारे लिए कर रहा है कुछ शिक्षा मिल रही है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए दूसरे को बताओगे तो क्या होगा तो महा, तो, तो रोज प्रतिदिन आते थे टीवीओं पे तो रोज परमिंदा सुनने को मिलती है हाँ वो सास बहू की कह रही है एक चुड़ैल बाकी अंदर रहवे वो जो सबन की घरन में आग लगा हुए हाँ तो भैया वो ही सुन सुन के वही देख देख के हाँ जब हम भी बैठते हैं तो प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करने का समय नहीं है हाँ समय किस चीज का मिलता है अरे चलो तेरे घर पे का बात है हा? क्योंकि ये भी रामायण है हा? जिसकी चर्चा हमने नहीं करी हम लीलाओं में लगे हुए हैं कथाओं में लगे हुए हैं है हा? तत्व की अगर बात करें तो तत्व के ऊपर भी बहुत चर्चा हो सकती है तो काम ऐसा नहीं होना चाहिए कामना ऐसी नहीं होनी चाहिए जब सत्संग हो और जब सत्संग चले उस समय पर इधर उधर की कहीं कोई बात हो क्योंकि 24 घंटे यही बात करते हैं परंतु जब दो चार घंटे मिले हैं तो हमारे जीवन में दो चार घंटे हमको प्राप्त हुए हैं तो उस दो चार घंटों के अंदर हम क्या ऐसा कर दें कि जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए और हमारा यह जो गार्बेज बिन है ना जो हमारा दिमाग जिसमें उल्टे सीधे विचार प्रतिक्षण आते रहते हैं ये भगवत नाम से साफ होना चालू हो जाए देखो इसकी बात में इस वजह से कह रहा हूं कि एक राजा हुए हम वह रोज रात्रि को अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा काला पहाड़ देखा करते थे रात्रि को काले रंग का रोज पहाड़ देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यार ये पहाड़ कैसा है और ऐसा लगता था उन्हें कि वह दबके मरने वाले हैं तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गए वशिष्ठ मुनि के पास जाके उन्होंने अपना जो स्वप्न रोज रात को सपने को देखते थे उसके बारे में बताया बताने के बाद वशिष्ठ मुनि बोले कि अच्छा यह जो तुम काले रंग का पहाड़ देखते हो यह पहाड़ और कुछ भी नहीं तुम्हारे संचित कर्मों का फल पाप है हा? जो तुमने पूर्वा जन्मों में इस जन्म में बहुत सारे पाप करे हैं उन सब को तुमने इकट्ठा कर लिया है वो काला पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है जिसपे तुम आगे चल के मर जाओगे नर्क में चले जाओगे बोले महात्मन मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं इस पाप को खत्म कर दूं। तो उस समय पर मुनि वशिष्ठ ने एक बड़ा छोटा सा अच्छा उपाय बताया बोले तुम्हारी भाभी हैं, भाभी मां समान हैं, तुम उन्हें मा मां मानते हो एक काम करना रोज रोज अर्ध अर्धरात्रि के समय जब रात हो जाए उस समय पर अपनी भाभी मां के कक्ष में जाना हरी कथा हरी चर्चा हरी कीर्तन करना और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना। यह बात सुन ली समझ ली महाराज रोज और बोले इस बात को किसी को भी मत बताना कि तुम उस कक्ष के अंदर क्या कर रहे हो रोज अपनी भाभी माँ के पास जाते प्रणाम करते शास्त्र दंडवत करते दरवाजे बंद करके हम 20 मिनट आधे घंटे की भगवत चर्चा हरि चर्चा करते बाहर पहरेदार थे उल्टा सीधा बोलने लगे अरे बताओ राजा कभी तो भाभी को माँ मानता था अब तो रात्रि को देखो कैसे अकेले में आके भाभी के संग कक्ष के अंदर बैठा हुआ है हाँ उल्टा सीधा कहना चालू करा दो लोगों ने कहा दो के बाद चार सैनिक हुए चार के बाद दस सैनिक हुए दस के बाद अंदर के महल के जितने भी सैनिक थे सबके पास यह खबर जाने लगी मंत्री भी एक दूसरे से बोलने लगे बताओ हाँ इस राजा को क्या दुर्बुद्धि राजा है क्या उल्टा सीधा किसी को सत्यता नहीं वालों में एक के मुंह से खबर निकली हाँ चंडू खाने की खबर हमारे यहां कहते हैं सत्यता जिसमें नहीं है महाराज वो एक मुख से निकल के सौ मुख हुए और सौ मुख हुए तो सौ अलग अलग बातें हुई जब सौ अलग अलग बातें हो गई अब राजा को ऐसा लगने लगा कि पहाड़ नहीं है उसके सिर के ऊपर एक शिला रखी हुई है आ, राजा भागा भागा वशिष्ठ मुनि के पास गया हाथ जोड़ के राजा बोला हे hey, वशिष्ठ मुनि अब मैं एक काली शिला को देख रहा हूँ पहाड़ नहीं दिख रहा ऐसी क्या बात हो गई कहाँ गया वह पहाड़ वो बोले कि यह जो पाप तुम्हारे तुमने जो संचित कर रखे थे तो मैंने तुम्हें एक सरलतम उपाय बताया था तुम तो अपनी भाभी माँ के पास चले जाओ हरी चर्चा हरी कीर्तन करो उस समय पर जो लोग भी तुम्हारे अंदर दोष देख के को बिना जाने हुए दोष देखकर उल्टी सीधी बात करना चालू कर देंगे वह तुम्हारे पापों को लेके अपने अकाउंट में डालना चालू कर देंगे बोले तो जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए निंदा करी है उन सब ने तुम्हारा जितना भी पाप था वह उठा उठा के अपने पास ले लिया है इस वजह से वह जो काला पहाड़ था वह महाराज एक शिला के रूप में हो गया है बोले अब यह शिला ऐसे नहीं जाएगी यह संचित कर्मों की है जो शिला है छोटी शिला है ये अब भगवान भगवत नाम संकीर्तन करते हुए जाएगी इसे कर और करने के बाद तू अपराधों से निवृत्त हो जाएगा और भगवत धाम को चला जाएगा तो आप जब भी जिसके बारे में भी बिना सच्चाई जाने हुए इधर उधर की कैसी भी निंदा करते हो तो शास्त्र कहता है कि आप उसके पापों को लेके अपने अकाउंट में डालते हो तो इस वजह से वैष्णव धर्म के अंदर प्रथम धर्म यही है कि किसी की भी निंदा मत करो ना सुनो कि अगर सुन ली तो महाराज बता नहीं किस दिन हमारे मुंह से गलत रूप में अच्छा मैंने उस आदमी ने मुझसे कही थी हाँ कि यह काम वो सब दूसरे व्यक्ति ने करा रहे तुम तो करा होगा तुम्हें दोनों पक्ष नहीं मालूम है तुम्हें एक पक्ष मालूम है जब तुम्हें दोनों पक्ष मालूम हो तब अपनी मता से तुम किसी बात का निर्णय कर सकते हो एक पक्ष मालूम होने के बाद आप दूसरे की निंदा करना चालू कर दोगे बिना किसी का सच जाने मुख से किसी के बारे में बुरा बोलना निंदा कहलाता है तो या तो इस वजह से किसी की निंदा वैष्णव निंदा नहीं होनी चाहिए और वो इस वजह से ही मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप सबको मैं अगले जीवन में चमकादड़ के रूप में देखूं आ? और भैया मैं नहीं चाहता हूं आपको उसके बाद दस्त लग जाए तो भैया बहुत बुरी हालत हो जाएगी जो यहां न साफ है ना वहां तो कोलगेट भी ना मिले तो हरि कीर्तन में ज्यादा से ज्यादा कैसे जादा ध्यान लग जाए हरि कीर्तन में और हरी कथा के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा हम उस कथा को सुने जिससे हमारे जो विचारों की शुद्धि हो सके आ, उससे क्या है विचारों की शुद्धि से ही भगवान की प्राप्ति होती है तो अपने कामों को अपने कामों का कामनाओं का दर, दमन करना और उन कामनाओं का दमन करने के बाद भगवान के प्रेम की प्राप्ति पर यह इस जीवन में क्यों नहीं होता क्योंकि बहुत टेंशन है टेंशन क्यों है क्योंकि परनिंदा में लगे हुए हैं यह व्यक्ति ये है वो व्यक्ति वो है अरे मेरे पास इतने काम है कोई मेरा साथ नहीं देता है मुझे ही करने हैं जीवन के अंदर मैं ही अकेला हूं ये सब करने के लिए वो सब करने के लिए आ? उल्टी दूसरों के बारे में दो चार कह खुश हो गए अरे चलो मन की शांति तो मिली कई ऐसे लोग हैं हमारे बृंदावन के अंदर भी हमारा सुबह उठ गए जब तक एक का नियम था जब तक 200 गाली नहीं दे देते दे थे तब तक तो हमारा खाना नहीं सुबह की चाय भी नहीं पीते थे कोई मिल जाए कोई मिल जाए प्रथम चाहे वो बाहर सफाई करने वाला रोड पे मिल जाए कोई दूध वाला मिल जाए कोई दुकान वाला हो कोई हो किसी भी बात पर क्षणिक रूप से गुस्सा होते हो जब तक सो दो सौ नहीं सुना देते तब तक मन की शांति नहीं होती थी वो बोलते थे ब्रजवासी है ना तो ब्रजवासी की एक बुद्धि बहुत चलती है हम्म वो बोलते थे मन का कचरा कैसे साफ होगा बोले मुंह से ही तो साफ होगा बोले जितनी गाली दूंगा उतना कम होना चालू हो जाएगा तो महाराज दे बोले मेरे अंदर बहुत भरी हुई है बहुत भरी है तो उनको निकालना ही पड़ेगा ना निकाल निकाल हिसाब होगी तभी तो भगवत नाम उसके अंदर जाएगा तभी गाली देता हूँ तो कह रही है उनकी अपनी सोच है जिसका वो रोज प्रतिदिन पालन करते हैं उसकी तपस्या करते हैं हाँ पर यह वैष्णवों की और वैष्णव ग्रंथों की और वैष्णव आचार्यों की सोच नहीं है हा? हमारा यही कहना है महाप्रभु ने जो कहा है कि भैया चित्त को साफ करना है तो भगवत नाम लो तो यह है, ये कथा के बाद भैया जितने प्रश्न लिख लो जितने भी कथा के समय कुछ भी नहीं हा तो टेंशन के कारण अटेंशन नहीं है आ, अटेंशन नहीं है अब भगवान के लिए अटेंशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंटेंशन ही नहीं है भगवान को ज्यादा प्राप्त करने की थोड़े तक सीमित हैं तो बहुत बढ़िया है क्योंकि कई बार ऐसा देखा है मैंने घरों के अंदर ज्यादा भक्ति नहीं होती है महाराज जी थोड़ी बहुत हो गई बस बहुत है आज के लिए तो बहुत अब कल देखेंगे आ? ये बहुत होता है क्यों क्योंकि इतनी इंटेंशन नहीं है कि अब भगवान आ जाए एक हमारा देखो स्पेस दे रखो ठाकुर जी को उनका स्पेस दो मुझे अपना स्पेस दो आ? ज्यादा हो गया तो चार घंटे की हो गई अब तो शरीर भी थक गया है तो वो पूरी इंटेंशन नहीं है कि ठाकुर मेरे जीवन के अंदर 24 फोर आवर सेवन रहे हा? हमारे जीवन ये ये मैं अपने शिष्यों से वह हमेशा इस बात को पूछता हूं हा? भगवान की भक्ति करते हुए अगर दसियों साल बीत चुके हैं और बीतने के बाद अगर मैं इस प्रश्न को तुमसे करूं क्या तुम भगवान यहां पर प्रकट हो जाए उसके बाद उनकी सात दिन तक चौबीसों घंटे सेवा करने के लिए रेडी हो उत्तर अधिकतरों का यह होता है कि महाराज जी रेडी नहीं है कि उनकी सेवा ठीक है एक दिन खूब लग जाएंगे दूसरे दिन तो फिर हमारे शरीर को भी रेस्ट चाहिए होंगे भगवान ठीक है क्या है पर हमें भी अपना सब कुछ देखना करना है आप भी नौकरी नहीं छोड़ के जाओगे हाँ कि नौकरी छोड़ दिए और भगवान के पास ही बैठ गए आपके सात दिन की बात कर रहा हूं मैं सात दिन के लिए भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए गुरु की सेवा क्यों करते हैं गुरु की सेवा इसी वजह से करी जाती है कि गुरु हरि समान है अगर गुरु की सेवा करने में मैं जितना तत्पर हूं जिस दिन अगर भगवान प्रकट हो गए चलो ये प्रैक्टिस है हा फाइनल मैच से पहले कि अगर मेरे भगवान जिस दिन प्रकट हो गए उस दिन में उसी प्रकार से सेवा तो कर सकू गुरु गण वैष्णवगण गण आते टोरंटो के अंदर तो भर भर के आते हैं ना दर्शन करने जा पाते हैं ना महाराज उनकी सेवाएं हो पाती हैं ये ये ये चीजें ये छोटी सी चीजें हैं क्योंकि गुरु जो है वो संत रूप में है वो अः हरी रूप में है और अगर हरी रूप में अगर भगवान आए हैं तो अगर मैं उनकी सेवा यहां कर रहा हूं तो यह समझने का यह समझने का प्रयत्न करिएगा जिस दिन अगर अगर समझ लो वो भगवान साक्षात ही आ जाए और मैं कह दू यह जो गुरुजी जी है यह गुरु नहीं है भगवान साक्षात हैं जाओ उनकी सेवा करो कितनी सेवा करने के लिए तुम रेडी हो और अगर तुम रेडी नहीं हो हाँ सिर्फ दो घंटे पांच घंटे एक दिन देने तक रेडी हो उसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं है तो उसका अर्थ यह है कि तुम्हारी फुल इंटेंशन अभी तक भगवान को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की नहीं हुई है तो महाराज इंटेंशन नहीं है इंटेंशन क्यों नहीं है क्योंकि भगवान के प्रति हंड्रेड अट्रैक्शन नहीं है पति बच्चों के प्रति अट्रैक्शन होता है आ, शादी से पहले अलग प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अट्रैक्शन होता है सुबह से लेकर रात्रि तक खूब महाराज अट्रैक्ट रहते हैं हाँ खाना भूल जाएं बात घर वालों घरवा घर के अंदर रह के घर वालों को भूल जाते हैं है क्यों है क्योंकि इंटे वहां की इंटेंशन थी और इंटेंशन के कारण अट्रैक्शन था यहाँ पर हमारा उन सीता के प्रति अट्रैक्शन नहीं है और अगर अट्रैक्शन जब अट्रैक्शन आ जाएगा तो अफेक्शन भी आएगा और अगर अफेक्शन आ गया तो महाराज एक्शन भी होगा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में क्या होता है पहले अट्रैक्शन है फिर अफेक्शन है अफेक्शन के लिए तो घर बार जो साब छोड़ छाड़ के तेरे तेई चांद तोड़ के ले आएंगे हाँ वो एक्शन होता है जैसे इच्छा नहीं है जैसे उसका इच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो महाराज उसकी एक्शन आ? उसका अफेक्शन एक्शन के अंदर बदल जाए, बदल जाएगा और यही बात हमारे आचार्यों ने कही है बोले बोले भजन क्या है भगवत सेवा भजन क्या है भगवत सेवा भगवत सेवा इसी वजह से और हमारे यहां की जो भगवत सेवा है वह नित्य सेवा है ये नहीं है दो घंटे तक भगवान की सेवा करी और खत्म क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है ललिता सखी के पास पहुंचकर गोपी रूप में राधा कृष्ण के लिए 24 घंटे सेवा पे तत्पर रहते हुए उन्हें सेवा सुख प्रदान करना हाँ यह गौड़िया सिद्धांत है ये गौड़िया सिद्धांत है तो यहां पर वो अट्रैक्शन जब एक्शन और एक्शन जब होगा तभी आनंद आएगा पर एक्शन नहीं होता है क्योंकि वह रहा संसार का रिएक्शन बहुत तगड़ा है सबसे तगड़ा है संसार का इस संसार का रिएक्शन कुछ ल, कर लो हाँ खूब सुना लो खूब कर लो उसके बावजूद भी मैं अभी कहीं बर्मिंगहम में कथा कर रहा था इंग्लैंड में खूब समझाया खूब करा हाँ कथा समाप्त तो हुई नहीं कि कथा समाप्त तो होने के दो मिनट के बाद ही भैया इधर उधर की परनिंदा में लग गए और इधर उधर की कहानी किस्से के अंदर लग गए मैंने कही यार तुम कभी नहीं सुधर सकते हो ये ये ये तुम्हारा दोष दोष नहीं नहीं है, है है तो उस माया का इतना इतना कि कि तुम्हें रिएक्शन दे चुकी है कि ये असली कथा कई लोग सुन भी नहीं पाते हैं हमारी कथाओं में ज्यादा भजन वजन नहीं होते हैं तो वो इसी बात को करते हैं क्यों क्योंकि थोड़ा सा जहर डाल दो हाँ कुछ कहानी किस्से इधर आप भी थी समाज भी थी अः और जितने भी हंसी गुल्ले जो होते थे क्या कहते हो जोक्स जब तक सुनाओगे नहीं तब तक दूसरों को आनंद तो श्रोताओं के कान खराब हो गए हैं वक्ता आज भी बहुत ऐसे हैं हाँ कथावक्ता आज भी ऐसे बहुत हैं जो इतनी माधुर्यमयी और इतनी तत्वमयी कथा करते हैं कि महाराज सुन के एक एक रोम खड़ा हो जाता है आंखों से अशुरु प्रभाव होने लगते हैं परंतु हम इतने बिगड़ चुके हैं कि हमें वैसी कथा सुनने का अब मन नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि माया का रिएक्शन बहुत तगड़ा हो चुका है जब ये माया का रिएक्शन नहीं होता है तब उस एक्शन से कनेक्शन बनता है भगवान के संग क्योंकि भाई कनेक्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है बिना संबंध के भगवान को हम सेवा सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं हाँ क्योंकि कनेक्शन जो होता है वह संबंध है संबंध का मतलब क्या है बोले संबंध का मतलब है कि आप भगवान को किस रूप में सेवा करना चाहते हो एक दास के रूप में होता एक सखा के रूप में है वात्सल्य के रूप में है एक माधुर्य के रूप में है आप किस रूप से भगवान के संग कनेक्शन बना रहे हो और जब यह कनेक्शन बन गया तब महाराज उसे हम भगवान श्री राम का भगवान श्री कृष्ण का हा? उसका इंटरनल रिलेशन उसका बन जाता है हा? उसका रिलेशन बन गया और महाराज वही नित्य दास कहलाता है नित्य दास हम सब हैं परंतु माया के रिएक्शन के कारण अभी तक हम नित्य दास की पदवी को भी प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि दास का अर्थ क्या है दामाने दाने धातु धाम धारे हम दान धामाने धारे जो जो दान के गुण को ग्रहण करता है दास का अर्थ वह होता है जो देने को हमेशा तत्पर रहे हा वह दानी कहलाता है वह दास कहलाता है क्या देने को तत्पर रहे हु? क्या देने को तत्पर देखो कलयुग के अंदर इसी दान की बहुत बात कही गई है दान मैकम कलु कलई युग हम्म पुलिस कलयुग के अंदर दान ही सबसे बड़ा धर्म है हु? अब ये सबसे बड़ा धर्म कैसे है क्या दान देना चाहिए बोले उस आदमी को उस दास को जिसने दीक्षा ले ली हो उसे महाराज अपना सब कुछ सब कुछ से अर्थ यहाँ पे क्या है पांचों कर्म कर्मेंद्रिय पांचों ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इन सबको जब आप भगवत सेवा में दान कर देते हैं हाँ, दान कैसे करते हैं उस हरिनाम से और सेवा के रूप में तब जाके तब जाके भगवान के संग इंटरनल रिलेशन बनता है नहीं तो अपने आप को दास कहना और दास कहने के बाद यह दिखावटी दास होता है भगवान की सेवा ना करना भगवत नाम ना लेना परंतु दीक्षा लेके बैठ जाना ये ये दिखावटी दास होता है दिखावटी दास का कभी कहीं कुछ भला नहीं हो सकता है जब आपको अपना नित्य दस पता हो जाए तब महाराज एडमिशन दो एडमिशन कहा लो किसी संप्रदाय के अंदर एडमिशन लो और उस संप्रदाय के अंदर एडमिशन कैसे लोगे तो भैया हर जगह कमीशन चलता है न? बिना कमीशन के कुछ हो नहीं सकता है बोले यहाँ पे कमीशन क्या है बोले यहाँ पे कमीशन है तुम्हारा डिवोशन जिस समय पर यह है तुम्हारे पास डिवोशन होगा उस दिन महाराज वह संत के पास जाके तुम इसे कमीशन को दोगे कि मेरे पास आज भगवान की भक्ति है श्रद्धा है विश्वास आपसे चाहिए अब मुझे श्री श्री कृष्ण शिक्षा दि दीक्षादि प्रदान करिए कि मैं उन भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो सकू तो कथा सुनने का कथाएं बहुत होती हैं बहुत हम किस्से कहानियों को आख्यानों को सुनते करते हैं परंतु पीछे का तत्व यही है कि सुनने के बाद आखिरी में जो निष्कर्ष निकलता है जिसकी चर्चा कल करेंगे आ? आ, कल कितने बजे से है कथा भैया दस से दो तो. दस से दो चार घंटे तक चलेगी क्या बात है क्योंकि बाकी है पूरा रामायण तो ना हो नहीं चार घंटे में जाएगी कल तो ठाक। उनको वो करा देंगे विवाह करा देंगे और उन्हें बोल देंगे अब आराम से हनीमून बनाने जाओ उसके बाद फिर अगली बार कर लेंगे यार पूरी कथा बालकांड से आगे तो नहीं बढ़ पाएगी <laughs> अब मैं क्या करूं इतनी सारी कथा तो भरी हुई है <laughs> अब उनसे कर देंगे कि हे सीताराम आप अब आपका विवाह कर दियो है, अब आप आनंद से परशुराम जी को भैया विदा कर करा के खूब आनंदमग्न मग्न हो के अयोध्या में दर्शन वर्शन दो और शांति से रहो केकई वे कई को ना बुलाएंगे तब तक जब केकई को अगली कथा में बुला लेंगे <laughs> कभी कभी अच्छो अच्छो भी तो रहे बुरो बुरो समय राम जी के जीवन में हमेशा रहा है हा? जब तक अच्छा ही अच्छा करके चल लेते हैं तो महाराज कम आमं यस्मिन सा साम जब महाराज इस संसार का सुख कम पड़ जाता है तो भग, भगवत प्राप्ति की इच्छा काम कहलाती है आ, जब इस संसार के अंदर संतों को महानुभावों को आचार्यों को इतना लगता है कि अब बहुत कुछ हो गया अब जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए अब हमें भगवान ही चाहिए तब वह जो कामना उत्पन्न होती है ये काम बहुत सही है देखो काम का क्रोध का मद का लालच का यह जो चीजें हैं इनको आप कभी अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हो गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने आपको निकालने के लिए नहीं कहा है कि आप अपने जीवन में से उनको निकाल दो क्या कहा है बोले एक ही बात कही है कि इन सब का दमन करो इन सबको कंट्रोल करो महाभारत के अंदर तो पुरुषों का अलंकार क्रोध बताया गया है कि जो पुरुष क्रोध ना कर सके वो नपुंसक के समान है आ? यहां तक कहा गया है तो क्रोध हो कैसा हो संयमी क्रोध हो काम कैसा हो संयमी काम हो जितने भी ऋषि थे देखो दो प्रकार का ब्रह्मचर्य है एक ब्रह्मचर्य वो होता है जिसमें तुम कभी विवाह नहीं करते हो दूसरा ब्रह्मचर्य वो होता है जब आप विवाह करते हो विवाह करने के बाद भी आप पुत्र प्राप्ति के प्रत्न के लिए ही पत्नी संग करते हो वो भी दूसरी प्रकार का ब्रह्मचर्य है वह व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाता है दो प्रकार के ब्रह्मचारी हैं तो हमारे यहाँ पे जितने भी ऋषि गण हुए हैं वह सब भी ब्राह्मणत्व उनके पास है और वह सब भी ब्रह्मचारी हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही आ, अपनी स्त्री का अपनी पत्नी का संग करा न? सो ठीक उसी प्रकार से कामनाएं अच्छी होती है हाँ, जब अच्छे विचारों से श्रृंगारित तो हो और भगवत सेवा के लिए हो और अगर और या इस समाज की सेवा के लिए हो हाँ, और उसी समय यह कामना तब बुरी होती है जब दूसरों के आ, दूसरों के अहित के लिए हो और सिर्फ अपने अपने लिए हो जैसे अभिमान गलत होता है स्वाभिमान अच्छा होता है हाँ? अभिमान खराब होता है स्वाभिमान अच्छा होता है स्वाभिमान के अंदर भी अभिमान है हा? परंतु वहां पर स्व का अर्थ जो है वो है भगवान तो कौन सा वाला अभिमान कि हा मेरे पास भगवान है इसका अभिमान स्वाभिमान अच्छा होता है और वैसा खुद का अभिमान करना जिसे आज के यहां संसारिक दृष्टि में करते हैं अरे बड़ा स्वाभिमानी है वो कौन सा स्वाभिमानी वो स्वाभिमानी वह सही स्वामी स्वाभिमानी नहीं है वो अपने स्वाभिमान अभिमान के अंदर बदल जाता है स्वाभिमान असली क्या होता है बोले वो भक्तों का स्वाभिमान होता है जिनके पास भगवत भगवान या भगवत रूपी नाम का आश्रय होता है तो जब यह आश्रय प्राप्त हो जाता है कल की कथा कहां तक चली हम तो भूल गए अच्छा अहिल्या पे चल रही हाँ तो महाराज जब यहां पर भी इंद्र को अपने ऊपर अभिमान था अभिमान के कारण ही सब कुछ करता कराता गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को गुलशन जी आ जाओ बैठ जाओ सामने हाँ महाराज उनको गौतम ऋषि की नारी का जो पतिव्रता थी उनका पतिव्रत थोड़ा खंडित करके वे वहां से आ गया जब चला गया है जाने के बाद कथा के अंदर तो यह आता है कि भगवान श्री राम स्वयं वहां पे पधारे हैं भगवान श्री राम ने उस अहिल्या को छु। हाँ, आ, अपने पैर की रज से अपने पैर की रज से छुआ भी नहीं छूने से पहले उनके चरण कमल की रज से ही वह स्त्री जो थी या वह शिला जो थी वह युवती के रूप में अवतरित हो गई अहिल्या के रूप में अवतरित हो गई दिव्य रूप उसे प्राप्त तो हो गया और उसे पति पति लोक लोक लोक के अंदर, लोक, लोक के अंदर अंदर महाराज गौतम ऋषि के पास भेज दिया इसके ऊपर बड़ी-बड़ी कथाएं करी गई हैं पर हमें तो राम जी का विवाह कल तक करा देना है तो इतना समय नहीं है कि इसकी चर्चा करें तो महाराज जब सब कुछ मिल लिए मिलने के बाद इन्होंने पेड़ राम जी ने पेड़ छू लिए कि भैया मैया माफ करियो कि मैंने अपने पैर स्त्री पे लगाए हैं उसके बाद अहिल्या जी ने भगवान श्री राम की का पूजन करा है आध्यात्म रामायण के अंदर आता है स्तुति भी करी है बड़ी अच्छी स्तुति उसके अंदर लिखी हुई है बड़ी बढ़िया स्तुति है स्तुति भगवान की करी है उस समय पर भगवान श्री राम के चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन प्राप्त हुए हैं चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन प्राप्त तो होने के बाद हाँ अब भगवान श्री राम जो है वह मिथिला की तरफ चल दिए तो जब मिथिला की तरफ चले तो चलते हुए बीच में गंगा आई है गंगा के तट पर जैसे ही अः विश्वामित्र के संग पहुंचे पहुंचते ही एक नावे खड़ा है नाविक के संग में नाविक के पास एक नाव है गंगा को पार करना है नाविक विश्व विश्वामित्र ने कहा हे नाविक हम तुम्हारी नाव को लेके चलना चाहते हैं क्योंकि हमें मिथिला जाना है नाविक ने विश्वामित्र को लक्ष्मण को आ, नाव के अंदर बैठा लिया और राम से मना कर दी कि तू भैया नहीं बैठेगा नाविक ने राम बोले भाई मैं क्यों नहीं बैठूं मैं तो इन्हीं के संग बोले नहीं तू नहीं बैठेगा इस नाव के अंदर ये नाव नहीं जाएगी ये नाव सिर्फ उसी उस शर्त पे जाएगी कि जब तू इस नाव में नहीं बैठेगा सिर्फ ये दो लोगों को मैं वहां उतार के आऊंगा विश्वामित्र अचंबित हो गए लक्ष्मण अचंभित हो गए बोले हम नहीं जाएंगे हाँ जाएंगे तो तीनों के तीनों जाएंगे बोले नहीं तीन नहीं जाएंगे सिर्फ दो जाएंगे लक्ष्मण जाए क्योंकि ये मेरी नाव है मैं इसका मालिक हूं और मैं बता रहा हूं सिर्फ दो लोग जाएंगे कौन दो लोग जाएंगे बोले सिर्फ विश्वामित्र जाएंगे और लक्ष्मण जाएंगे राम नहीं जाएंगे राम बोले यार मैंने गलती क्या करी है मुझे यह तो बता दे कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा हाँ तो महाराज नाविक कहता है छाले यामी तब पाद पंकजम नाथ दारुह दारूह पदोहत मानुषी कथा पहुंच चुकी है जिसमें तूने किसी एक पत्थर को छुआ तेरे पैर ने जैसे ही पत्थर को छुआ और वो युवती बन गई तो पत्थर और लकड़ी के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है मैं नहीं चाहता हूं कि तेरे पैर मेरी नाव को छुएंगे और मेरी यह नाव भी युवती बन जाए अगर यह युवती बन गई तो मेरे घर को चलाने का एकमात्र यही जरिया है एक मोड़ पे और स्त्री आ जाएगी कहाँ बाहर झेलूंगा और कहा से किसको क्या खिलाऊंगा तो तू तो नहीं जाएगा सिर्फ यह दोनों के दोनों जाएंगे जब इस बात को कहा है राम जी बोले भैया मुझे तो जाना है तू कहीं से युक्ति निकाल उस समय पर आध्यात्म रामायण के अंदर ये वाल्मीकि रामायण के अंदर उद्धरण नहीं है पर उसके आध्यात्म रामायण के अंदर लिखा है कि नाविक ने उस समय पर भगवान श्री राम के चरण धोकर उनकी पाद पद पद रज को हा? उनकी जो चरणन की धूली है चरण कमल की धूली है उसे अच्छी तरीके से धोया है बोले इसी में जादू भरा हुआ है इसी से वो शिला जो पत्थर की थी वो युवती में बदल गई बोले इसी जादू को अच्छी तरीके से जल में धोआ है गंगा जी में जब अच्छी तरीके से धो के मन में शांति हो गई नाविक के कि भैया अब इसके पैर में कहीं पे भी धूली नहीं है तब उसने गोदी में उठाकर भगवान श्री राम को वहां से नाव के अंदर रख दिया जब रखा तीनों के तीनों वहां से अब मिथिला की तरफ चले तो महाराज मिथुला पहुंचे मिथुला पहुंचने के बाद विधेनगर में पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचे हैं पहुंचने के बाद जो प्रकरण आता है प्रकरण के अंदर लिखा है कि जनक जी विश्वामित्र से मिलने के लिए पहुंचे जैसे ही मिलने को पहुंचे हैं हाँ विश्वामित्र ने पूछा कि भाई आपका यज्ञ सब सही से तो चल रहा है उन्होंने बोला हाँ जी मेरा यज्ञ बिल्कुल अच्छा चल रहा है कहीं कोई बात नहीं है बोले आप किस वजह से आए आपको आने आपको यहाँ देखकर मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है आपने कृपा कर दी है कि आप यहाँ पधारे हो आप कृपया आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं आपकी सेवा में महाराज उनका सोलह विधि से उनका पूरा पूजन करा है पूजन करने के बाद बोले नहीं हम तो आपका यज्ञ देखने के लिए यहाँ आए हैं यह बात कर ही रहे थे कि उस समय पर राम और लक्ष्मण उस स्थान पर चलते हुए आए और महाराज जैसे ही वह वहां पर चलते हुए आए हैं जनक जी ने उनको देखा और देखने के बाद सब कुछ भूल गए उन राम और लक्ष्मण को देखते ही सब कुछ भूल गए सांस ऊपर की ऊपर अटक गई आंखें महाराज स्तंभित हो गईं रुक गईं कुछ सोचने समझने की सब बुद्धि चली गई वाल्मीकि कार कहते हैं कि भगवान श्री राम एक चाल में चार प्रकार की चाल चल रहे थे गज की भांति हाथी की भांति शेर की भांति शार्दूल की भांति और वृषभ की भांति एक चाल के अंदर चार चाले थी हाथी की तरह से मस्तमौला होके चल रहे थे सिंह की तरह से वीर होके चल रहे थे शार्दूल की तरह से महाराज विभस्त होके चल रहे थे और वृषभ की तरह से धर्म धर्मज्ञ होके चल रहे थे हाँ एक चाल के अंदर जब चार चालों को देखा है देखते ही आ, जनक जी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं और इतना सौम्य रूप लावण्य देखने के बाद आ, सीधे नहीं पूछ रहे हैं ये दो लड़के कौन हैं हा लड़कों से नहीं पूछ रहे हैं विश्वामित्र से पूछ रहे हैं हा कथम पद गया प्राप्त हो किमर्थम कश्य वाम बोले ये दो कुमार कौन है ये पैदल चल के क्यों आए हैं ये इतने सुकोमल हैं ये पैदल चल के क्यों आए हैं यहाँ पे किस पागल बुद्धि आदमी ने ने पैदल चलने की आज्ञा भी दे दी ये पैदल चलने योग्य नहीं है यह इतने सुकोमल हैं अरे ये धरती इनके लिए बहुत कठोर है हा? फिर पूछते है, ये है कित के पुत्र कौन वह भाग्यशाली पिता है जिन्हें यह दो रूपवान यह ऐसे शोभायमान दो पुत्र प्राप्त हुए हैं है ऐसा कौन है ऐसा कौन भाग्यशाली पिता है जब इस बात के पूछा है हा कि भाई यह किसके पुत्र हैं किसके पुत्र हैं और सही भी बात है भैया इतना रूप लावण्य भी उनका था इतना रूप लावण्य था कि महाराज खरदूषण जो राम पीते थे तब तक तो सब कुछ नहीं नजर आता था परंतु जिस दिन राम पीली है ना सब कुछ भूल गए तो संसार में राम पीने के बाद माया नजर आती है पर जो व्यक्ति एक बार राम के नाम को पी लेता है राम के उस सौंदर्य को देख लेता है खर की तरह से सब कुछ भूल जाता है यहां पे भी दशरथ जी ने राम के उस दिव्य रूप का जैसे ही दर्शन करा सब कुछ भूल गए अब विश्वामित्र तुलसी ने तो गीतावली के अंदर स्वयं इस बात को कहा है कि जैसे ही आए हैं जैसे ही राम और लक्ष्मण आए हैं जनक जी कहते हैं ये कौन है और कहाँ से आए हैं नील पीत पाथोज वरन मन हरन सुहाये सुहाए बोले इनका तो नीले भी कपड़े हैं पीले भी हैं, हाँ नीले लक्ष्मण जी ने पहन रखे हैं, पीले भगवान श्री राम ने पहन रखे है मन हरण ये तो मन को हरने वाले हैं सुभाए सुहाए बोले हम सब को सुहा रहे हैं इनका इतना इतना रूप लावण्य है भूप बालक की घो ब्रह्म जीव जग जाए बोले इनको देखने के बाद एक तो मुनिवर तुम इन्हें पैदल पैदल चला के लेके आए हो उसके बाद हा? इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म स्वयं यहाँ आ गए हैं और सब जीव जाग चुके हैं इनको देखकर रूप जलधि के रतन छू छवी ती, लोचन ललित ललाए बोले इनका रूप लावण्य कैसा है तिरछे नयन इनके मुख की ललिता इनकी कांति ऐसी निखर निखर के आ रही है कि महाराज इस संसार के जितने भी रूप लावण्य हैं वह सब लज्जा खाके छुप रहे हैं की रवि सुवन मदन रि... ऋतुपति कीधो हरि हरवेश बनाए कीधो आपने सुक्रत के सुफल राव राव रे ही पाए भये विधे विधे नेहवस देहे दशा विसराए पुलक गात ना समात हरस ही है। सलिल सुलोचन छाए महाराज विधेराज ने जब से देखा है उनको अपनी देह की दशा भी भूल गए हैं पुलक गात अपनी आंखें भी महाराज उनकी नहीं बंद हो रही हैं ना समात हरस ही है बोले इतना हर्ष हो रहा है इतना आनंद हो रहा है जो उनके हृदय के अंदर भी इकट्ठा नहीं रह पा रहा है उमड़ उमड़ के आ रहा है हाँ सलिल सुलोचन छाए बोले उनकी आंखों के सामने क्या छाया हुए है बोले राम और लक्ष्मण की वह रूपवान छवि छाई हुई है जनक वचन मृदु मंजू मधु भरे भगती कौशी कही भाई तुलसी अति आनंद उमगी और राम लखन गुन गाये बोले इन्होंने इतने र... गुण गाए इतने गुण गाए कि महाराज सब कुछ भूल गए और सिर्फ एक ही चीज याद थी बोले यह दो जो बालक आए हैं यह हैं कौन बताओ तो सही जनक बिलो की बार बार रघुवर को मुनिपद शीस नाए आयस आयसु आशीष पाए जनक जी बार बार रघुनाथ जी को देखकर मुनिवर के चरणों में अपन प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान गुरुवर देखो आज आपकी कृपा से मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करा था जिससे मुझे भगवान प्राप्त हो परंतु आज आप गुरुवर के आने से आज देखो मेरा जीवन कितना सौभाग्यशाली हो चुका है मैं कितना भाग्यशाली हो चुका हूँ कि भगवान स्वयं मेरे घर के अंदर पधारे हैं बाते कहत गवन कियो घर के नींद ना परती राती प्रेम मन एक भाति सोचत सकोचत विरंची हरिहर को तुमते सुगम सब देव देखिए को अब जस हंस किए जोगवत जुग पर को महाराज रघुनाथ जी का प्रेम और धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा ये दोनों एक समान हैं अतः इनके लिए उन्हें बड़ा सोच हो रहा है कि रात्रि भर जनक जी सो भी नहीं पाए जनक जी उनका रूप लावण्य देख रहे हैं तुलसीदास कह रहे हैं कि रूप लावण्य में इतने ज्यादा हो गए कि अपनी पुत्री तक को भूल गए और रात्रि भर बस यही सोच रहे हैं कि काश यह जो बालक आए हैं इनमें से एक बालक जाके उस धनुष को तोड़ दे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके संग कर दू सब कुछ भूल गए अब यहां पे देखो बड़ी गजब की बात भी हुई है कि विश्वामित्र ने राम के और लक्ष्मण के बारे में बताना चालू करा और कहा कि भैया यह जो राम लक्ष्मण हैं यह यह राम लक्ष्मण यह राम लक्ष्मण महाराज बहुत ही अः सुयोग्य है हा और यह दशरथ जी के पुत्र हैं इन यह ऐसे पुत्र हैं यह ऐसे पुत्र हैं कि इनको सोलह वर्ष की आयु भी नहीं हुई थी क्षत्रिय का नियम होता है सोलह वर्ष की आयु हो तभी वह युद्ध करने के लिए जा सकता है परंतु मैं दशरथ जी के पास जाके इन दोनों को लेके आया अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इन्होंने क्या कर जब मैं लेके आया एक बाण से ताड़का को मार दिया एक बाण से महाराज तारका ताड़का को मार दिया उसके बाद जब युद्ध चालू हुआ है उस युद्ध के अंदर इन्होंने सबको मारना चालू कर दिया हा सुबाहु सुबाहु को मार दिया मारीच को घायल करके फेंक दिया है महाराज मैं आपको क्या बताऊं जब वहां से चल रहे थे हाँ जब यज्ञ स्थली से मिथिला की तरफ जब चलने लगे तब चलते हुए हा हम अहिल्या के पास पहुंचे हैं अहिल्या के स्थान पर जैसे ही पहुंचे हैं अहिल्या को इन्होंने छुआ पैर से परंतु ये इतने शीलवान हैं ये इतने शीलवान हैं कि इन्होंने अहल्या को पैर से छूकर उद्धार करने के बाद उनका चरण स्पर्श करा ये कहने की बात तो नहीं थी हुँ? कि एक एक चीज बताएं परंतु यहां पर विश्वामित्र जो है शादी की अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और लड़की के पिता जिसका दिल बुलबुल बुल के समान होता है बड़ा कमजोर होता है उसको पहले से ही बता रहे हैं कि भैया समझ लो ये ना स्त्रियों की रेस्पेक्ट अच्छी तरीके से करता है हाँ जो अहिल्या थी जिनके बारे में सब बला बुरा कहते थे परंतु यह किसी भी स्त्री की बुराई नहीं देखते हैं यह तो उन्हें भी माँ मान के उनके भी चरण छू के आए यानी कि उनकी शीलता दिखाने की कोशिश करी हाँ एक बाढ़ से ताड़का जो थी आ, जो किलोमीटर चौड़ी थी आ, जो एक जगह पे बैठ जाती और छह किलोमीटर के पूरे वन को आ, तहस नहस कर देती बोले वह छह किलोमीटर बड़ी उसको भी एक बाण में मार दिया तो उनका पौरुषेय दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं बता रहे हैं कि मारीच और आ, सुबाहु और जब जितने बाकी के के आए तब इन्होंने सबको मार दिया तो महाराज इसमें इसमें भाव निकल के आ रही है इतने वीर हैं कि एक जगह दो खड़े हुए थे राम और लक्ष्मण और दूसरी जगह बहुत सारे राक्षस आए थे परंतु यह डर के मारे नहीं भागे क्या करा सबसे लड़े और ऐसा मारा है ऐसा मारा कि यज्ञ की भी रक्षा कर दी अब यज्ञ की रक्षा के अंदर क्या ध्वनि निकल के आ रही है बोले यह ऐसे क्षत्रिय हैं कि जो धर्म का कार्य करता है उस धर्म के कार्य को करते समय अगर कोई भी अनिष्ट करने के लिए आता है तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां खड़े होकर उस धर्म की रक्षा करते हैं और स्वयं उनके संग लक्ष्मण भी आके खड़े हो जाते हैं तो मतलब भैया शादी की सेटिंग से पहले अच्छी अच्छी बात करनी जरूरी है तो यहां पे भी अच्छी तरीके से महाराज अच्छी तरीके से उनकी बात करनी चालू कर दी हमारे पास आज हम लेके आए थे मालिक कहीं गायब हो गये हो कहा पे अच्छी अच्छी खैर बात करी है खैर कोई बात नहीं जी इसके बाद शतानंद आए हैं शतानंद जब पधारे शता, शतानंद कौन है यह अः जनक जी के जनक जी के पुरोहित हैं है इनकी माँ का नाम अहिल्या था इनकी माँ का नाम अहिल्या था। अहिल्या कौन है अहिल्या की एक पुत्री हुई है अंजनी अहिल्या की पुत्री हुई है अंजनी अंजनी के पुत्र हुए हैं हनुमान मतलब हनुमान की नानी थी अहिल्या रिश्ते में शतानंद जी जब आए हैं विश्वामित्र से मिलने तो विश्वामित्र से मिलने पर सबसे पहले पूछते हैं कि यह है राम क्या उस आश्रम में गए थे क्या राम ने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया क्या मेरी माँ ने जब माँ को आशीर्वाद प्राप्त हो गया क्या मेरी माँ ने इनकी आव भगत करी है कि नहीं करी है क्या मेरी माँ ने सही रीति से हाँ सही नियमों का पालन करके भगवान का आदर सत्कार करा है कि नहीं करा है कृपया विश्व विश्वामित्र आप मुझे बताइए कि इन भगवान श्री राम ने मेरी मां का उद्धार किया कि नहीं किया तब विश्वामित्र ने बहुत प्यार से इस बात को कहा कि भैया इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी मां आई माँ के आश्रम में गए स्वयं पूछ के गए जाके चरण से शिला को छुआ माँ पूर्ववत उसमें फिर से आ चुकी है अपने रूप में दिव्य रूप प्राप्त हो चुका है उन्होंने चरण छुए हैं उन्होंने आरती करी है पूरी अहिल्या उद्धार की कथा का वर्णन करा शतानंद बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद भगवान श्री राम की तरफ मुड़ के उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें विश्वामित्र नाम के गुरु प्राप्त हुए हैं विश्वामित्र नाम के गुरु प्राप्त हुए हैं बोले अब तुम समझ लो इन गुरु की का जीवन कैसा रहा है तो महाराज विश्वा यहां पर शतानंद जी ने भगवान श्री राम को विश्वामित्र के जीवन की कथा करनी चालू कर दी हम संक्षेप में करेंगे और वहा बहुत लंबी लिखी हुई है तो महाराज एक प्रजापति प्रजापति के पुत्र हुए कुश कुश के पुत्र हुए कुशनाभ कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी गाधी के पुत्र हुए हैं विश्वामित्र राजा यह राजा थे पूरे संसार इस धरती पर आ, इनका एक छत्र राज था सूर्यवंश की पूरी पृथ्वी थी उस समय पर एक दिन घूमते हुए घूम रहे थे एक अक्षणी सेना के संग एक अक्षणी मतलब सैकड़ों करोड़ों इनके संग इनके सैनिक वैनिक चल रहे थे इन सब के संग चलते हुए ये मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे आश्रम में पहुंचे हैं सब सैनिक बाहर हैं पूरी आर्मी बाहर है बटालियन बाहर है और ये राजा अंदर गए हैं तो मुनि ने आदर सत्कार करा है आदर सत्कार करके उनको खिलाया खिलाने के बाद यथोचित तो विधि से दोनों ने एक दूसरे से उनके जीवन के प्रश्न करे हैं कि आप बढ़िया हैं आपकी सब प्रजा बढ़िया है धन की कोई कमी तो नहीं है आ, प्रजा में सब सुख तो है धर्म सही रूप से बढ़ रहा है कि नहीं सब उत्तर अच्छा मिला है तब राजा ने जो विश्वामित्र राजा है उन्होंने प्रश्न करा है कि आप मुनि यहाँ पे कहीं किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है सब भगवत विधि से भगवान की कृपा से सब सही प्रकार सही चल तो रहा है। किसी प्रकार के कोई अराजक तत्व तो नहीं आ रहे हैं दोनों ने अच्छे प्रश्न करे जब जाने लगे तो वशिष्ठ मुनि बोले कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप सब देखो कहा घूम रहे हो कहा क्या कर रहे हो आप यहाँ इस आश्रम में कुछ खाके जाओ हुँ? मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ मना करिए मना करिए परंतु देखो गुरु आज्ञा कि गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं तो के समान हो जाते हैं तो यहां पर गुरु की ने बोला है आदेश दिया है पूछा है तो मान लिया अपने सैनिकों से कहा कि भैया तुम सब के सब आ जाओ गुरु यहाँ पे गुरुवर जो हैं वशिष्ठ जी जो हैं वह अब आ, हम सबको भोजन कराएंगे काम को बुलाया कामधेनु को बुलाने के बाद गवाम कामधेनु से बोला है कि हे कामधेनु आप हम इन सब को खाना खिलाना है अब आप हमें भोजन दीजिए तो कामधेनु ने महाराज पर्वत पर्वत बना बना के चावल के पहाड़ बना दिए हैं शुद्ध देशी घी दिया है बड़े सारे एक तरीके की दाल ने वाल्मीकि के अंदर लिखा है बहुत तरीके की दाल बहुत तरीके की सब्जियां सब ने एक दूसरे को परोसी खाया खाके ऐसा आनंद आया जो जीवन में कभी नहीं आया था ना राजा विश्वामित्र को ना किसी भी सैनिक को तो महाराज जब सब कुछ खा लिया पेट भर गए पेट भरने के बाद वशिष्ठ मुनि के पास राजा विश्वामित्र पहुंचे और पहुंच के बोले हैं गवाम शत सहस्त्रेणा दियताम शबलाम बोले मैं आपको एक हजार गाय देता हूँ आप यह गाय ले लीजिए और अपनी अपनी कामधेनु मुझे दे दीजिए मुनि ने मना कर दिया आपको नहीं दूंगा तो फिर कहने लगे मैं आपको एक हज़ार गाय दूंगा मैं आपको बहुत सारी चांदी दूंगा मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा आप ले लीजिए मुनि बोले कि गाय का दान एक बार हो चुका है यह दान मैंने प्राप्त कर लिया दान की दी हुई चीज का फिर से दान नहीं होता है इस वजह से मैं इसको अब नहीं दे सकता हूं इसी से ही मेरा संसार चलता है इसी से मैं यज्ञ कर पाता हूं इसी के कारण मैं किसी को किसी के आगे पैर हाथ भी नहीं पसारने होते हैं तो इस गाय को मैं नहीं दूंगा तो इस बात पर विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो गए और आवेश में बोले कि मैं आपको आपको चौदह हजार आपको चौदह हाथी दूंगा चार चार सफेद रंग के घोड़े 108 घोड़े दूंगा सोने के रथ के संग और 11000 घोड़े दूंगा अलग से आप बस मुझे इस गाय को दे दो वशिष्ठ बुनि ने फिर मना कर दी उसके बाद अब और गुस्से में बोले हैं अरे ये सब चीजें क्या ददा, ददाम ये काम गवाम कोटिम बोले एक करोड़ गाय दूंगा ये काम देनू गाय मुझे दे दो आ, शवला बोले यह एक करोड़ एक करोड़ गाय मुझसे ले लो और काम गाय मुझे दे दो आ, उन्होंने मना कर दी बोले यह दान दी हुई है इसे दे नहीं सकता हूं हाँ इसका तो कोई मूल्य भी नहीं है गाय का कोई मूल्य नहीं होता है लोह लोहमस ऋषि की हम कथा भी तो सुनते हैं ना जिन्हें मछुआरों ने पकड़ लिया था और उन्होंने कहा आ, राजा वहां पे हुए नहुश राजा नहुष ने महाराज कहा था कि राजा नहुष से लोहमस ऋषि ने कहा कि भैया हमारे बराबर जो वस्तु है उसका दान कर दीजिए बताया जाता है पूरा राज्य पूरा संसार सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया पर वहां पे मुनि बोले थे यह मेरा मूल्य नहीं है उचित मूल्य लगा आखिरी में गौकण महाराज ने जाके कही कि भैया ऋषि का उचित मूल्य होता है गाय अगर एक गाय दे दो तो भैया मतलब है ऋषि ऋषि के समान है कोई चिंता की बात नहीं तो मछुआरों को फिर भैया उन्होंने एक गाय दी थी तो यहाँ पे कहे तो मुझे कितना भी कुछ सामान दे दे काम धेनू के बराबर कुछ भी नहीं है जब इस बात को कहा अब तो खूब गुस्सा हुए है और जब गुस्सा हुए विश्वामित्र तो विश्वामित्र बोले तू नहीं देगा तो क्या है धर्म के आधार पर यह सूर्य यह पूरा धरती मेरी है धरती मेरी है तो कामधेनु भी मेरी है यह आश्रम जहां तू रह रहा है यह भी मेरा है हाँ अब इसे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा और कामधेनु को महाराज सैनिकों को आदेश दिया है और कामधेनु गाय को खींच के जबरदस्ती लेके जाने लगे जब लेके गए हैं महाराज बड़ी लंबी चर्चा हुई है कामधेनु के बीच में और वशिष्ठ मुनि के बीच में कामधेनु कहती है आपने मुझे त्याग दिया क्या मुनिवर मैंने क्या अपराध करा था मैं अपने हिसाब से सोच के देखूं तो मैंने जीवन में कोई अधर्म नहीं करा है कोई पाप नहीं करा है आप मुझे मत आप मुझे ऐसा क्यों किसी के हाथों तो जबरदस्ती क्यों भेजना का प्रयत्न कर रहे हो यह जबरदस्ती लेके जा रहे हैं हाँ, मुझे आहत तो हो रहा है अब वहां पे वशिष्ठ मुनि बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मैं ब्राह्मण हूं ये छत्री है इनके इसके संग एक अक्षुणी पूरी सेना आई हुई है इसका बल बल मुझसे ज़्यादा ज़्यादा है है बोली आपका बल है। आपके पास ब्रह्मत्व है इसके बाद छत्रित्व है छत्री के पास तो भैया यहाँ इधर उधर का बल है हाँ शरीर का बल है परंतु आपके पास तप का बल है आप तप के बल से आप उसे नष्ट कर सकते हो बोले मैं अगर क्रोध करूंगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो मैं क्रोध नहीं करूँगा हाँ बोले तब कामधेनु ने कहा तो क्या मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूं बोले हाँ अगर तू करना चाहती है तो अपनी रक्षा कर जब इस बात को बोला है तब कामधेनु ने हार भरी हंकार भरने के बाद मलेच्छ उत्पन्न हुए हैं सैकड़ों मलेच्छ उत्पन्न हुए एक अक्षणी सेना जो आ, एक अक्षोणी सेना जो विश्वामित्र की थी उन सबको महाराज मारना चालू करा है जब सब कुछ मरने सब मरने चालू हुए हैं तब विश्वामित्र राजा विश्वामित्र बहुत गुस्सा हुए अपने रथ पे चढ़ के और उन्होंने उस समय पर और क्रोधित हुई कामधेनु और कामधेनु ने और जोरदारी से हुंकार भरी है तो शास्त्र के अंदर वाल्मीकि के अंदर लिखा है कि उनकी उस होंकार से दो प्रकार के मनुष्यों का जन्म हुआ एक थे एक थे यवन और दूसरे थे शक यवन मतलब मुसलमान और दूसरे थे शक तो उस ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय से ही यवन जो थे वो कामधेनु की कृपा से और गुस्से से मारकाट मचाने के लिए एक अक्षोणी सेना को मारने के लिए प्रकट हुए थे बड़ा लंबा युद्ध हुआ है इसकी चर्चा करना निर्थक है यहाँ पर तो उस जब सब एक दूसरे को मारने करने लगे आ, पुत्रों के संग पुत्र थे उस समय विश्वामित्र के उनके संग महाराज आक्रमण कर दिया वशिष्ठ मुनि के ऊपर जब वशिष्ठ मुनि के ऊपर आक्रमण करा है तो वशिष्ठ मुनि बहुत गुस्सा क्रोधित हुए हैं और उनके क्रोध से निन्यानवे पुत्र वहीं पर जल के भस्म हो गए एक पुत्र को लेके दुम दबा के विश्वामित्र अपने स्थान को भागे अपने पुत्र को तो महाराज राजगद्दी और सोचने लगे यार क्षत्रिय के पास बल नहीं है असली बल तो वह ब्राह्मण बनने के बाद है बोले तो मैं फिर एक काम करता हूं कि अब मैं तपस्या करने जाता हूँ और तपस्या करके मैं ब्राह्मण बनूंगा और ब्राह्मण बनने के बाद हा? ब्राह्मण बनने के बाद मैं ब्राह्मण बनने के बाद मैं फिर इनसे लड़ने के लिए आऊंगा हिमालय चले गए हिमालय जाकर महाराज भगवान शिव की उपासना करने लगे भगवान शिव प्रसन्न हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होके सामने आए भगवान शिव ने पूछी भाई तुझको क्या चाहिए बोले मुझे धनुर्विद्या धनुष चलाने की पूर्ण विद्या मुझे प्राप्त कराइए एवं जितने प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इस संसार के अंदर है वह सब भी मुझको प्रदान करिए भगवान भोले भंडारी हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया अब पचपन शस्त्रों को लेके जिसकी सूची हम एक दिन कथा के अंदर बता चुके हैं उन अस्त्रों शस्त्रों को लेके ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और उनके आ, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जब आक्रमण हुआ है ऋषि बड़े क्रोधित हुए वशिष्ठ मुनि ने अपना ब्रह्म उठा लिया और ब्रह्म दंड उठाने के बाद जब आग्नेस्त्र मानवास्त्र पशु अस्त्र और महाराज कितने कितने अस्त्र चले हैं उन शस्त्र चले उन पचपन शस्त्रों को अपने ब्रह्मदंड से बंधित कर लिया गुस्सा हो जाने के बाद विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चलाया यह धरा काप उठी आप सबको लगने लगा वशिष्ठ मुनि नहीं बचेंगे वशिष्ठ मुनि बोले यह क्या ब्रह्मास्त्र मुझे मारेगा चला हा मैं ब्राह्मण हूं यह क्षत्रिय है मुझे नहीं मार सकता है महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया ब्रह्मास्त्र जैसे ही चला है यहां पर ब्रह्मदंड था ब्रह्म दंड से उस ब्रह्मास्त्र को भी महाराज पकड़ के उसे भी शांत कर दिया बड़ी गलानी हुई विश्वामित्र को विश्वामित्र सोचने लगे बताओ इतनी तपस्या करने के बाद भी यह आदमी नहीं मरा है बोले ये आदमी कैसे बनेगा मरेगा बोले अरे इसके पास ब्रह्मदंड है ब्रह्मदंड ब्राह्मण के पास होता है बोले मुझे ब्राह्मण बनना पड़ेगा अगर मैं जब ब्राह्मण बन जाऊंगा तब यह मैं से मार सकता हूं अब ब्राह्मण बनने के लिए क्षत्रिय है राजा है क्षत्रिय हैं क्षत्रिय से अब ब्राह्मण बनने के लिए इन्होंने प्रत्न करने चालू करे तो पहला प्रत्न इन्होंने क्या करा पहला प्रत्न इन्होंने करा कि एक हजार वर्ष तक महाराज बड़ी कठोर तपस्या करी कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए नीचे आए और आके वाल्मीकि रामायण में लिखा एक शब्द कहा आज से तुम राजर्षि बन गए हो जैसे ही सुना राजर्षि बन गए हो यह माथा पकड़ के बैठ गए बोले एक हजार एक हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद आज मैं बस राजर्षि बन पाया हु ब्रह्मर्षि नहीं बना बनाऊ ब्राह्मण नहीं बना बनाऊ ब्रह्मा बोले उसके लिए बड़े पापड़ मिलने पड़ते हैं ये च, वहां से चले गए महाराज फिर और इतनी गिलानी हुई कि बताओ इतने तपस्या करने के बाद भी अगर ब्राह्मण नहीं बन पाया हूं तो मुझे और तपस्या करनी है महाराज यह तपस्या करने बैठ गए ये बैठे ही थे तभी राजा त्रिशंकु आए एक राजा थे त्रिशंकु जो चाहते थे कि भाई हमें आप स शरीर स शरीर आप हमें स्वर्ग भेज दे वशिष्ठ मुनि के पास गए यह राजा जब राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि ने देखा अपने आ, अपने ध्यान में बोले तो यार तुम्हारे पूर्वज तो कहीं भी पूरे त्रिलोकी के अंदर विचरण कर लेते थे तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी तो तुम इस बात को त्याग दो ना मैं कोई यज्ञ करूंगा ना तुम भैया तुम वहां पर स्वर्ग जा सकते हो तो राजा त्रिशंकु बहुत गुस्सा हुआ गुस्सा होने के बाद वहां तो हाथ जोड़ के खिन्नता से वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास चला गया और उनसे जाके बोला कि भाई हम गुरुदेव ने तो यज्ञ कराने की मना कर दी है परंतु मैं तो यज्ञ कराना चाहता हूं हुं? मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ गुरु पुत्रों ने कहा जब गुरुवर ने मना कर दी है तो तू हमारे पास आके क्यों उसको करवाना चाहता है ना हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करना चाहता है बोले नहीं मुझे तो कराना है तुम्हें करना होगा जब इस बात को कहा गुरु पुत्रों ने श्राप दे लिए दे दिया तू चाणाल बन जा जब ये चाण्डाल बन गया तो अब यह सोचने लगा यार वशिष्ठ मुनि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने कराया नहीं पुत्रों ने कराया नहीं क्या करूं बोले दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ये पहुंच गया विश्वामित्र के पास और जाके रोने लगा बोलने लगा बोलने मैंने 100 अश्वमेह यज्ञ करे हैं पर मुझे आज तक फल प्राप्त नहीं हुआ है मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग सा शरीर चला जाऊं परंतु मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ और मेरे गुरु हाँ मेरे गुरु वशिष्ठ हैं उन्होंने मना कर दी हाँ इतने निर्दयी हैं रोने लगा बोले उनके पुत्रों ने तो मुझे श्राप दे चांडाल बना दिया है कृपया मे, मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए वशिष्ठ का नाम लिया महाराज जल भुन गई उनकी हाँ विश्वामित्र की जल भुन गई बोले अच्छा वशिष्ठ ने मना रे हम तुझे पहुंचाएंगे तू क्या बात करता हम देखते हैं हम पहुंचाएंगे तुझे महाराज इस बात को कहा है कि हम पहुंचाएंगे तुझे उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया विश्वामित्र ने और कहा कि भैया जाओ सब आदि ऋषि मुनि है सबको बुला के लेके आओ और विश्व और वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी लेके आओ हज्ञ कौन कराएगा जी क्षत्रिय है वो ब्राह्मण है महाराल ब्राह्मण आधे आ गए डर के क्योंकि डर यो बोला धमका के भेजा था बोले जो ना है उनको बता देना श्राप दे दूंगा अः सब आ गए वशिष्ठ मुनि के पुत्र नहीं आए तो वशिष्ठ मुनि के पुत्र बोले जहो क्षत्रिय जहां पे यज्ञ कराएगा हाँ यजमान जिसका शूद्र है तो भैया भगवान कहां से आके उसे यज्ञ को खा लेंगे उसका हबीक के खाएंगे ही नहीं ये तो अधर्म होने वाला है बोले हम नहीं जाएंगे गुस्से में क्षत्रिय क्षत्रिय राजर्षी जो हैं विश्वामित्र उन्होंने श्राप दे दिया है वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को पुत्रों को श्राप लग गया यहां पर यहाँ पर भैया यह बैठ गए यज्ञ कराने के लिए कई वर्षों तक यज्ञ करवाया यज्ञ जब समाप्त हो गया ना कोई भगवान आया ना कोई देवता आया तो ये और ज्यादा गुस्सा हो गए क्षत्रिय थे ना अच्छा हमने बुलाया इतने हजारों वर्षों तक तुम्हारी इतने यज्ञ करे तुम नीचे नहीं आए हाँ परंतु हमने तो बोलाया राजा त्रिशंकु तो स्वर्ग जाएगा तो महाराज बोले सुन मेरे पास थोड़ा सा बल बचा हुआ है मेरे तप का क्षत्रिय थे ना बोले तप का बल ये तू ले और अपना बल दिया उस बल से वह स्वर्ग पहुंच गया जब वह स्वर्ग पहुंच गया तो इंद्र ने देखा यार ये स शरीर त्रिशंकु नीचे कैसे आ गया है बोले यार ये तो गड़बड़ बात है तो इंद्र गए और इंद्र ने एक लात मारी त्रिशंकु के कि तू नीचे जा तू ऊपर रहने योग्य नहीं है मारा लात मारी तो वो नीचे लटक नीचे जाने लगा जब नीचे जाने लगा तो हे ऋषि मुझे बचाओ हे ऋषिवर मुझे बचाओ चिल्लाने लगा यहां पर विश्वामित्र ने जैसे ही सुना बोले ठहर जा ठहर जा तुम्हारा तो उन्होंने अपने तप से उसको वहां ठहरवा दिया वो बीच में लटक गया त्रिशंकु मुंह से लार निकली जो लार निकली है शास्त्र के अंदर आया है उसे एक नदी उत्पन्न हुई ये नदी रामेश्वर के पास है इसकी मुझे नाम याद नहीं है इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी के अंदर स्नान करने से तुम्हारे पुण्य सब खत्म हो जाते हैं तो इसका निषेध है बोले इस नदी को ना कभी पार करो और ना कभी स्नान करो ये राजा त्रिशंकु की लार से बनी हुई है और रामेश्वर का महात्म्य जो पढ़ता है उसके अंदर उस नदी का वर्णन आया आता है हमने कभी पहले पढ़ा था तो हमें उस समय का याद है पर नाम याद नहीं है तो जैसे गंगा में जाके स्नान करोगे तो पाप नष्ट होते हैं उधर उस नदी के अंदर जाके स्नान करोगे तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो जैसे बुरा आदमी बनना है सबसे सरल तरीका है तू भैया वहां पहुंच जा स्नान कर ले सब अच्छा कर अच्छा वाला जितना रिकॉर्ड ले सब खत्म हो जाएगा जो बुरा है वो तेरे पास रहेगा बच के तो महाराज त्रिशंकु जो है बीच में अटक गया वशिष्ठ तो छत्री है छत्री की तो भैया एक बार सोगन ले ली तुझे तो पहुंचाएंगे चाहे अब कुछ हो जाए अब यहां पर वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र विश्वामित्र ने क्या करा विश्वामित्र ने महाराज एक अलग से स्वर्ग का निर्माण करा अपने तप के बल से अलग से चंद्रमा ग्रह आदि देवता आदि हाँ और 27 नक्षत्रों सबका निर्माण करा बोले तू इधर नहीं रह पाएगा तो क्या है तुझे मैं दूसरे स्वर्ग मैं दू, मैं में भेज दूंगा जिसमें बना रहा हूँ महाराज अब दो दो सत्ताएं दो दो तरफ महाराज देवता हो गए एक तरफ तो हो गए विश्वामित्र के द्वारा उत्पन्न देवता एक जगह असली देवता हो गए अब असली देवता नीचे आए बोले महात्मन ये क्या कर रहे हो ये दूसरी सृष्टि की रचना कहाँ से हो रही है बोले ये अगर असली जगह नहीं जाएगा तो हम अपने तपोबल से दूसरी जगह बना के उसे वहां भेज देंगे पर क्षत्रिय हम हमारा हमने कह दिया है इसके तो इसे सश शरीर भेजना है सश शरीर भेजेंगे तो सब बोले यार ये तो टेंशन वाले छत्रियन के तो दिमाग में एक बार चढ़ गई सो चढ़ गई पंजाब के अंदर तो भरके होते हैं सही ही आ, जवान की बात है पूरी की पूरी यहाँ पे भी भैया वाहे अलग से भेज दिया उसे कमतर रूप से स्वर्ग रखा गया उसके देवता कोई विचरण नहीं करते ना उनके पास किसी चीज की कोई सत्ता होती है वहाँ पे इंद्र के रूप में भी वह स्वयं त्रिशंकुर पहुँच गया है हाँ तो वो अपनी एक अलग अपने स्थान पे वहाँ पे रह रहा ये कथा क्यों हुई क्योंकि विश्वामित्र ने जितना भी तप संचित कर रखा था तप का पुण्य संचित कर रखा था ये इस काम से स्वर्ग बनाने में ये कर देवता बनाने में इन सब चीजों को बना के त्रिशंकु राजा को भेजने में उनका जितना भी तप था वह नष्ट हो गया और ये तप उन्होंने करा था दक्षिण दिशा में बैठ के अब दक्षिण दिशा के अंदर महाराज बैठ के इतना सब कुछ हो गया अब उन्हें बाद में ध्यान आया यार ये तो एक प्रतिज्ञा में मैंने हजारों वर्ष की जितनी भी जितना भी कार्य था जितना भी मैंने पुण्य संचित किया था सबका सब चला गया है सोचने लगे अब दक्षिण दिशा में नहीं अब तो मैं पश्चिम दिशा की तरह पुष्कर जो है पुष्कर में जाऊंगा पुष्कर के अंदर बैठे हैं महाराज पुष्कर के अंदर भी पुष्कर के अंदर जैसे ही बैठे अब यहाँ पे तप करना चालू करा है और विश्वामित्र ने दस हजार दस हजार वर्ष तक तप करना चालू करा तो उस समय पर एक और राजा थे उनकी भी फिर कथा आई है शून शेष शून शेष की कथा आई है कि वह शून शेष आए और कैसे फिर से विश्वामित्र को क्रोध दिला दिया गया वो सुन शेष जो थे वह उनके रिश्तेदारी में ही उनके पुत्र समान लगते थे आके बोले कि भैया मुझे बचा लो मुझे ये पशु बना के मार देंगे तो उन्होंने विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बुलाया पुत्रों को बुला के कहा भैया अपने भाई की जो है तुम्हारा कजन जो है उसकी जरा हेल्प वेल्प करो तो उनके सबके सब जो पुत्र थे वे हंसते हुए बोले हमारी तो तुम हेल्प करते नहीं हो और हमसे कह रहे हो कि वह जो पुत्र जो तुम्हारा कजिन है मैं क्या मालूम कजिन है कि ना है। हम ना करेंगे इसकी तो इसकी हसी परिहास कर दिया तो फिर क्रोध में भर गए विश्वामित्र और अपने ही पुत्रों को महाराज 1000 हजार वर्ष तक आ, एक चांडाल होने का और कुत्ते का मांस खाने का श्राप दे दिया आ, दे दिया तो फिर से तपनष्ट हो गया उसके बाद फिर से दस हजार वर्ष तक तपस्या करने के लिए बैठ गए तपस्या करते हजार वर्ष तक करी कुछ नहीं फल मिला फिर एक हजार वर्ष की फिर तपस्या चालू करी एक हजार वर्ष की जब तपस्या करनी चालू करी है उसके बाद उसका पुरस्कार करा है पुरस्कार करा है इतनी देर में मेनका वहां पर भैया इंद्र ने भेज दिया दस वर्षों तक मेनका के संग अपनी सब तपस्या भूल गए दस वर्षों तक मेनका के संग आनंद लेते रहे वाल्मीकि के अंदर लिखा है कि एक दिन उन्हें आभास हुआ एकदम जैसे कोई सो के जा अरे दस वर्ष तो एक रात्रि की भांति थे बताओ मैंने अपना जितना तप करा था सब कुछ छोड़ छाड़ के कामो हो सख्त होके मैं मेनका के संग रहा हूँ फिर मेनका से एक अलग सृष्टि उनकी चालू हुई है तो महाराज फिर गिलानी हुई उनके मन में राम राम राम ये तो मैंने गलत कर दिया तब उन्होंने उस पश्चिम दिशा का त्याग करके उत्तर दिशा की तरफ गए अब उत्तर दिशा की तरफ बैठकर एक हजार वर्ष तक तप करा जब तप करा है तो देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे भैया इन्होंने बड़ा बढ़िया तप कर लिया है अब इन्हें नीचे चल के जाना चाहिए तो ब्रह्मा सभी देवताओं के संग नीचे पहुंचे नीचे पहुंचने के बाद उनसे कहा कि अब आपको महर्षि का पद प्राप्त हो चुका है विश्वामित्र बोले अभी तक बस महर्षि तप तो करते हुए बोले अभी तक तुम सिर्फ महर्षि ठीक है कोई बात नहीं। बोले फिर तो तो आप मैं चाहे कुछ भी करू मैं तो अब ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है ब्राह्मण बनना है उसके लिए जैसा जैसा भी जो भी तप होगा मैं करूंगा सोचने लगे क्या इंट्रो इंस्पेक्शन हाँ महाराज खूब कराए भर भर के क्या गलती हो रही है वारे? यार ये महाराज उग्र रूप से तप कराए शास्त्र के अंदर आए उग्र रूप से तप कराए उग्र रूप से तप करते हुए यानी खाना पीना सब छोड़ दिया आप बैठ गए आ, एक हजार वर्ष तक तप, तपस्या करी अब एक हजार वर्ष से तपस्या चलती रही इंद्र ने रंभा को बुलाया है बोले मेन ने अपना काम कर दिया बेटा तू आ जा रंभा डर रही थी क्योंकि वो क्रोध को जानती थी बोले नहीं भेजो बोले नहीं मैं हूँ तू चिंता मत कर मैं कामदेव के संग आऊंगा छुप के तब काम बाढ़ मारेंगे सब आनंद से सब काम हो जाएगा तू चिंता मत कर महाराज रंभा पहुंची है काम मारे हैं परंतु वो सोचने लगे यार गर्मी के दिनों के अंदर ही एकदम कामदेव कोयल कैसे कुहु कुहु करने लगी को विश्वामित्र समझ गए गुरु यहाँ पे कहीं ना कहीं कामदेव आ गया है और ये रंभा जंगल के अंदर हमारे पास आई है हमारा विघ्न डालने के लिए तो उसको गुस्से में आके दस वर्ष सहस्त्राणी शैली यसी महाराज दस हजार साल तक शिला में पत्थर की शिला बनने का श्राप दे दिया श्राप देने के बाद महाराज श्राप दिया क्रोध में आके तो फिर से उनका तब खत्म हो गया तो क्रोध को रोकने के लिए अब यार उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करा यार सब चीज सही है मैं श्राम दे देता हूँ मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता हूँ बड़ी गुस्सा आती है बोले तो फिर मैं क्रोध को रोकना है अब मुझे तो क्रोध को रोक नहीं रोक पाए तो पछताने लगे कि मैंने तब का फल जाने दिया तो अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं उन्होंने फिर निश्चय किया ना सांस लूंगा ना बातचीत करूंगा किसी से क्योंकि बातचीत करूंगा तो गुस्सा आएगी मुझे बोले मैं बातचीत नहीं करूंगा इंद्रियों को वश में रखू रखूंगा और भोजन नहीं करूंगा ये प्रण लेके फिर से एक हजार वर्ष तक तपस्या करने के लिए बैठ गए जब और अब कहा कर रहे हैं अब पूर्व दिशा में जाके तपस्या कर रहे हैं पूर्व दिशा में महाराज जब तपस्या करते रहे तो एक बार इंद्र ब्राह्मण बन के आ गए घर पर अब 1000 वर्ष के बाद खाना खाने के लिए बैठे तो इंद्र बोले मुझे भी भूख लग रही है खाना दे दो तो ये उन्हें ब्राह्मण समझ के चलो कोई नहीं ठीक है दे दो क्या है हाँ तो उसे खाना दे दिया खाना देने के बाद इन्होंने खाया नहीं फिर इन्होंने एक हजार वर्ष फिर ये ऋषि पर पद इन्हें प्राप्त हुआ उसके बाद फिर एक हजार वर्ष तक और तपस्या करी तपस्या करने के बाद सभी देवी देवता गण महाराज हाहाकार मच गया और बहुत लंबी कथा है ये तो पर छोटे में ये है कि बड़ा हाहाकार मच गया त्रिलोकी के अंदर सब कोई डरने लगे उनकी तपस्या से सब देवतागण ब्रह्मा के पास पहुँचे हैं ब्रह्मा से जाके कही है कि भाई अब तो इनके इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है काम क्रोध को इन्होंने वश में कर लिया है सब जितने भी एग्जाम ले सकते थे सब एग्जाम ले लिए सब में अच्छी तरीके से पास हो गए सब शांति मिल गई तब ब्रह्मा वहां आए और आके बोले हैं ब्राह्मण्यम तपसो ग्रेणा प्राप्त वानसी कौशिकः बोले हे कौशिक हे विश्वामित्र आपको अब हम ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं अब हम आपको ब्राह्मण बनाते हैं देखो ये समझने की चीज है छोटी सी ब्राह्मण अगर किसी कुल के अंदर किसी और जाति के अंदर अः आपका जन्म हो तो ये नहीं कि जनेऊ पहन लिया और ब्राह्मण बन गए विश्वामित्र की कथा अपने आप में यह बताती है कि वो क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लिया पर कितने हजारों तप करने के बाद कितने वर्षों तक इस कठोर तपस्या को करने के बाद तब जाके पहले ऋषि बने राजर्षि बने ऋषि बने फिर महर्षि बने महर्षि से फिर ब्रह्म ऋषि बने हैं तो बड़ी मेहनत लगती है आजकल तो अच्छे दूसरी चीज किसी और से यज्ञ नहीं करवाना चाहिए ब्राह्मण से यज्ञ हो हाँ ब्राह्मण वह जो गायत्री का अनुसंधान करता हो जो गायत्री तीनों गायत्री वैसे लेकर रात तक करता वो तीन गायत्री करता हो जैसे कई लोगों बैक को देखता हूं जो कभी भी कहीं भी अपने आप को ब्राह्मण कहना चालू कर देते हैं ब्राह्मण बनना हमारा वैष्णव धर्म में ब्राह्मण बनना हमारा धर्म नहीं है हमारा धर्म में भगवान का भक्त बनना और भक्त बनने की विधि में कहीं भी ये ब्राह्मण की क्रियाएँ नहीं आती हैं ये तो स्वधर्म की बात है जो जिस जाति के अंदर उत्पन्न हुआ है जिसका जिस जाति के अंदर आया है उसे वह कार्य करने चाहिए अगर तुम्हें तुम दूसरी जाति में आए हो और ब्राह्मण बनना है तो तुम भैया अपनी लगों कस के बांध लो क्योंकि रंभा मेनका आएंगी और कैसे भी करके तुम्हें अपने तुम्हारी तपस्या से नीचे फेंकेंगी जिस दिन तुम्हारी लघु टीकस के बंद गई उस दिन ब्रह्मा आके तुम्हें भी ब्राह्मण बना देंगे हुँ? तो ब्राह्मण जो होता है वे जन्म से होता है और कर्म से होता है सिर्फ कर्म से नहीं होता है तो महाराज वाल्मीकि रामायण के अंदर तो साफ तौर पर है कि जब ब्राह्मण बना दिया है उसके बाद दो चीजें बोली है क्या दो चीजें बोली हैं विश्वामित्र ने वेदाश्च माम बोले अब आपने मुझे ब्राह्मण बना दिया है तो क्या मेरी वेद को पढ़ाने में और यज्ञ कराने में हुँ? पूरा अब मेरे आ, मेरे पास अथॉरिटी है तब तो ब्रह्मा बोले हैं कि आपकी पूर्णतः रूप से पूर्णतः रूप से यज्ञ कराने की एवं वेद पढ़ाने की क्योंकि ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं बोले दोनों की ओंकार बोले ओंकार का यहाँ पे मतलब हुआ वेद पढ़ाना हा? क्योंकि ओम से ही हमारे यहाँ पर वेद की रचनाएं हुई हैं और शटक, शटकार का मतलब है कि महाराज यज्ञ करने की यज्ञ के अंदर जितने भी मंत्र हैं षट प्रकार तो उन सब की आ, आपको पूरी अथॉरिटी मिल गई मिलने के बाद इन्होंने दूसरी बात बोली ठीक है मैंने मान लिया है अब आप हे ब्रह्मा अपने पुत्र वशिष्ठ मुनि से कहो कि वो भी मुझे ब्रह्म ऋषि मान ले यानी कि इतनी लड़ाई इतनी तपस्या क्रोध को जीत लिया सब जीत लिया क्षत्रियपना कहीं पे अभी भी अटका हुआ था कि ब्रह्मा ने कह दिए उसके बाद भी तुम्हारी बात मान ली परंतु अब अपने पुत्र से कहो कि वो भी मुझे कह के पुकारे महाराज देवता गए वशिष्ठ मुनि को मनाया है मनाने के बाद उनसे प्यार से कहिए भैया इनको ब्रह्म कह दो वो गए जाके ब्रह्म ऋषि हे ब्रह्म मैं आपको प्रणाम करता हूं अब आपके अंदर से क्रोध काम सब चला गया है आप भाई हैं मैं भाई हूँ अब कहा कोई लड़ाई है महाराज दोनों गले मिले हैं ब्रह्म ऋषि अपने कानों में सुन लिया है तो अब उस समय पर विश्वामित्र बड़े खुश हुए हैं तो जब यह पूरी कथा चल रही थी हु? यह जब पूरी कथा चली है एवं त्वन ब्राह्मण प्राप्त राम महात्मा बोले हे राम ऐसे ही विश्वामित्र ब्राह्मण बने ये कहते कहते रात हो गई रात हुई तो भी वहाँ पर विश्वामित्र शतानंद आदि ने एक दूसरे से कहा भैया अब सोने का समय है अब सोते हैं कल अगले दिन उठेंगे और जनक जी के महल में जाएंगे धनुष को देखना है तो आज भी हम सब रात्रि को सोते हैं अब कल हम सुबह सुबह उठेंगे दस बजे का था है और जनक जी के महल के अंदर पहुँच के स्वयं वर् है उनको हाँ, तो कल की कथा के अंदर स्वयं वर को आराम से आनंद लेने दो और उसके बाद हाँ कल कथा का आखिरी दिवस भी है तो आनंद से आई और मैया तुम अपनी भजन की पुस्तिका और कीर्तन की पुस्तिकाएं भी ले आई हो तो कीर्तन होएगा क्योंकि हर यज्ञ का हर शुभ कार्य का शुभारंभ और अंत हरि कीर्तन से होता है संकीर्तन से होता है उसी के बाद ही पूरा फल प्राप्त होता है तो कल हम कथा विश्राम करने के बाद हरि कीर्तन हम सबके सब करेंगे और ठाकुर जी से यही कहेंगे कि जैसे आप सीता को प्राप्त हुए हैं आनंद के रूप में और आप मिथिला के हर पुरुष को और स्त्री को प्राप्त हुए हैं आनंद के रूप में ठीक उसी प्रकार से आनंद के रूप में आप हमारे हृदय में भी विराज तो यही करते हुए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय श्री रे राधे गो वेंदे राधे गो राधे गो राधे गोवें